हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा तो अब जो है भगवान की कृपा से जो है अब हम आठवें स्क में जो है प्रवेश करते हैं किसने भगवान ने क्या अब हम चलते हैं मन मंत्रों की कथा में मन मंत्र किसे कहते हैं कैसे होता है तो कहते हैं सत्यो क्यों ुग और कलयुग ये चार युग है सचिव की उम्र कितनी है सत्रह लाख अट्ठाईस हजार इसमें जो लोगों की उम्र है ना वो होती है एक लाख साल सचिव में कितनी उम्र होती थी एक लाख साल और इसमें जो पाप था ना पाप वो जीरो था और पुण्य हंड्रेड परसेंट महत्व और लोगों का साइज कितना था बत्तीस फीट फिर आया त्रेता युग त्रेता, यूग। त्रेता यूग की आयु कितनी है 12 लाख छियानवे हजार वर्ष कितनी है 12 लाख छियानवे हजार वर्ष इसकी आयु बताई गई है त्रेता की और इसमें लोगों की जो उम्र थी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 तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है तो दास पर आपकी विशेष कृपा रही तो आज आपकी कृपा का प्रसाद है जो दास की की पर बैठकर ये धर्म कार्य कर रहे हैं तो आपकी जो कृपा हम पर ऐसे बनी रहे इस तरह आप हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु आपका जो है ए, हमारे यहाँ जो श्रीमान अजय भाई पिटियाल जी इनके परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कितना कीमती समय जो है अपना निकाला और हमें सेवा का मौका दिया तो प्रभु सेवा में कोई अपराध हो जाए तो आप हमें क्षमा करना और अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखना हरे कृष्णा प्रभु प्रभु आज हरे कृष्णा बोलो भक्त वस्त्र भगवान की बोलो वैष्णवा ठाकुर की ही इस तरह से त्रेता युग त्रेता युग जो है बारह वर्ष का होता है इसमें लोगों का साइज इक्कीस फिक्स इसमें पाप 25 परसेंट और 75 फाइव परसेंट जो है, है इसमें हजारों में उम्र हो जाती है यानी कि हजारों जैसे की दस हजार बीस हजार तीस हजार साठ हजार साल की आयु में तो दशरथ जी गए थे और वो भी कैसे चले गए राम के दुख में यानी कि और भी खेच सकते थे वो उम्र इस तरह से त्रेता ही फिर आया द्वापर युग द्वापर युग की आयु जो है 8 लाख चौसठ हजार वर्ष की और द्वापर युग में लोगों का जो कद था वो 11 फीट और द्वापर युग में जो पाप था वो पचास परसेंट और पुण्य वो हो गया पचास परसेंट और इसमें जैसे कि हजार उम्र हजार साल यानी कि हजार साल में ज्यादा ऊपर फिर आया कल कलयुग की आयु है चार लाख बत्तीस हजार और कलयुग में पुल जो है वो पच्चीस परसेंट और पाप जो है सेवेंटी फाइव परसेंट और इसमें जो लोगों की साइज जो है वो कितना है पाँच फीट और उम्र दस साल सौ साल बस कितनी ज्यादा न दस पता दस फीट तीस चालीस पचास सौ ज्यादा सौ आपको तो गौर के लिए हुए आपको तो मुश्किल ही निकालेगा तो निकाल लिया निकाल दिया और जल्दी ही चले जाएंगे ये चार युग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग जब एक हजार मरतबा घूमते हैं तो ब्रह्मा जी का बनता एक दिन अब कितना है ब्रह्मा जी का एक दिन ये ध्यान देकर सुने आठ अरब चौसठ करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन है ब्रह्मा तो जी की अपनी सो तो साल की जिंदगी कितनी होगी इस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु होते हैं कितने मनु होते हैं? 14 मनु और एक मनु कितना राज्य करता है बहत्तर चतुर्युग सत युग त्रेता युग द्वापर युग जब बहत्तर मरतबा घूमते हैं तो एक मनु का राज्य पूरा होता है कितनी बड़ी गवर्नमेंट है मनु की इतनी उम्र की जैसे हमारी गवर्नमेंट पांच साल में होती है मनु महाराज कितनी बड़ी गवर्नमेंट है और हर मन मंत्र में भगवान का अवतार होता है तो सबसे पहले जो है मनमंत्र आपने सुन लिया वो हुआ स्वयंभू स्वयं मनु की कथा आपने सुनी स्वयंभू मन मंत्र की ब्रह्मा जी ने अपने आ, आपने सीधे अंक से स्वयंभू मनु और बाय अंक से शत्रु रूपा को पैदा किया इनकी तीन कन्याओं हुई देहूति आकुति और प्रसूति देहूति का विवाह करधम ऋषि से हुआ और जिन क्या भगवान ने कपिल अवतार धर्म किया तो भगवान कपिल अवतार हुआ था वो स्वयं मनु मंथन में स्वयंभु मनु की कन्या की प्रसूति प्रसूति का विवाह आकुति आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और इस मन मंदिर में भगवान ने यज्ञ नारायण का अवतार गहन किया ये कथा भी आप सबने सुन लिया स्वयंभू मनु की सबसे छोटी कन्या थी प्रसूति प्रसुति का विवाह दस प्रजापति से हुआ दस प्रजापति की सोलह कन्या थी सोलह कन्या तेरह कन्या का विवाह धर्म ऋषि से और धर्म ऋषि की पत्नी की मूर्ति मूर्ति से भगवान ने नर नारायण अवतार गहन किया तो ये अवतार जो भगवान के हुए थे वो स्वयं मनु के स्वयंभु मनु मन मंत्र में हुए थे तो ये कथा श्री सुखदेव जी कहते कि हमने आपको सुना दी है अब दूसरे जो तो मनु थे वे अग्नि के पुत्र थे जिनका नाम था स्वरोचित तीसरे मनु राजा प्रिय के पुत्र उत्तम हुए इस मनमंत्र में भगवान ने धर्म के पत्नी सून दृतिया के गर्भ से सत्य से नाम से भगवान प्रकट हुए और स्वर्ग के राजा इंद्र के संग मिलकर कहीं अशुओं को राक्षसों को भगवान ने मारा चौथे प्रियव महाराज के ही पुत्र है जोते थे तामस इसलिए इस मंत्र इस को तामस मनमंत्र का हाल इस मनमंत्र में हरिधा हरि मेधा की पत्नी हरि के गर्भ से भगवान ने हरी अवतार प्रकट किया और ग्रह से गजेंद्र का उद्धार किया बोलो हरि भगवान की जय इस ये कर परीक्षक जी बड़े प्रसन्न हो गए परीक्षक जी ने सुजय महाराज से कहा कि प्रभु आप हमें हरि भगवान का श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी कहते राजन श्रीकुट नाम का पर्वत दस हजार योजना ऊंचा और दस हजार योजन लंबा इस पर्वत पर हाथियों के राजा गजेंद्र रहते थे गजेंद्र जब आवाज निकालते थे तो बड़े बड़े बब्बर शेर भाग जाते थे गर्मी का मौसम था सरोवर में स्नान करने के लिए उस पर्वत उतरा। ठंडा ठंडा पानी का सून से भरे पत्नियों पर फेंकें बच्चों पर फेंकें कई साल बीत पानी गंदा हुआ और इस हाथी का पैर एक मगर ने पकड़ लिया जैसे ही मगर ने मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर बदला, गजेंद्र को अहंकार हो गया अरे हम जब आवाज निकाले तो बड़े बड़े सिंह भाग जाते ये पानी का धंधा का चीड़ा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो ही इसका काल था कभी हाथी उस मगरमच्छ को बाहर ले जाए तो कभी मगरमच्छ उस हाथी को अंदर लेकर आ जाए बीबी बच्चों ने बड़ी कोशिश करी करना कामयाब हो गए सबने कहा कि तुम्हारे चक्कर में हम की भूख सब लोड़ कर चले गए हाथी को बैराग्य हो गया हाथी ने कहा जब तक मुझ में बल था मुझ में शक्ति थी मेरी कीर्ति थी ये सब मेरे थे सब कुछ खत्म हो गई तो मुझे छोड़कर चुने सुख के सब साथी दुख में ना कोई जो दुख साथी हुए वही सुख साथी हुई इसलिए चांदी नीति में लिखा है पत्नी और मित्र अगर इन्हें अजमाना है तो कब के अजमान पत्नी वो जो अपने पति का दुख में साथ दे और मित्र वो जो अपने मित्र का दुख में साथ उसे सहते मित्र और पत्नी और ये सब छोड़कर चले गए गजेंद्र को बैराज्य हो गया कि जब तक मुझ में शक्ति थी ये सब मेरे थे और आज शक्ति खत्म हो गई मुझे छोड़ चले गए इसलिए सब झुके नाते हैं गजेन्द्र ने भगवान की तारीफ करना आरंभ कर दिया पर तारीफ में किसी का नाम नहीं लिया ब्रह्मा ब्रह्मादि देवता सारे आकाश मार्ग में खड़े अरे हमारा नाम नहीं लेता हम खुद की रक्षा करें ये स्थिति घूमती घूमती घूमती वैंकुट में भगवान का के कानों में सकती भगवान ने कहा जो तारीफ किसी की नहीं वो तारीफ हमारी हुई अब भगवान गरुड़ पर आने वाले थे गरुड़ जी आरोप अहंकार आ गया गरुड़ जी आरोप तो। हमारे बिना तो कोई छिजक नहीं सकते भगवान ने कहा एक नीचे डूब रहा है एक नीचे फंसा एक ऊपर फंस गया पहले इसका कर देते भगवान ने गरुड़ जी के ऊपर उंगली रख दी पर गरुड़ भगवान की उंगली को नहीं उड़ा सके तो भगवान ने कहा हाँ गरुड़ी क्या हुआ बोले सरकार क्षमा थोड़ा हानिकार आ हाँ। भगवान ने कहा थोड़ा ही कुछ ज्यादा ही आ गया तो भगवान ने कहा देख गरुड़ तुम मुझे लेकर नहीं उड़ते मैं जब तुम पर बैठता हूँ अपने पग रखता तो मैं तुम्हें लेकर के सकता हूँ गरुड़ो भगवान गुरु पर आ रहे हैं गजेंद्र की नजर पर गजेंद्र ने कह दिया नारायणम गुरु, जगत गुरु नारायण आगे मेरी रक्षा वेद जी की कला देखो यहाँ पर हाथी की भाषा हम नहीं समझ सकते हाथी ने क्या कहा इसने मानसिक स्थिति की केवल सोचा इसने ये हो भगवान वेद जी ध्यान से गजेंद्र की सोच में जाकर जो जो गजेंद्र ने सोचा है उस बात को वेदव्यास जी ने ग्रंथ के रूप में लिख दिया इसलिए ये कार्य भगवान ही कर सकते हैं इसलिए वेद व्यासियाँ भगवान हैं और सदैव भगवान ही रहेंगे बोले वेद भगवान की इतनी व्यास गति पर व्यास भी ऐसे ही होने चाहिए जो वैष्णव बोलो वेद भगवान की कुछ लोग ये बहुत मिला लोगों ने प्रश्न किया है कि वेदव्यास की बात देख लिख रहे होते थे अरे नहीं समाधि की भाषा है भागवत उनकी ज्ञान कर कर कर समाधि में जो उन्होंने देखा वो सब लिख दिया हाथी ने वही सरोवर से कमल का फूल उठाकर भगवान को भेंट कर भगवान भावुक हो। भगवान को ऐसा लगा कि गरुड़ को समय लगेगा नीचे जाने के लिए भगवान वहीं गरुड़ की चीज ऐसी दौड़ दौड़कर भगवान ने हाथी की सुन को पकड़ लिया जैसे ही भगवान हाथी को फेसने लगे तो वो जो मगर का वो भी खींचा खींचा खींचा बात आ रहा है भगवान ने बेचारे हमारे भक्त के पैर पकड़ रखे भगवान ने कह दिया न अर्जुन निर्णय होकर घोषणा कर दो ढोल बजाकर जगत में डिंडोरा पीट दो कि कभी मेरे भक्त का विनाश नहीं होता आम भक्त पराधी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ भगवान ने कहा लेकिन भगवान ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग मेरे भक्त के पैर पकड़ रहे तो सबसे पहले मैं उन्हीं का उद्धार कर देता हूँ अगर किसी ने बिजली के तार को पकड़ रखा है उसको तो बड़ा जबरदस्त सरट लग रहा है और किसी ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया तो उससे जबरदस्त करण उसको लगेगा वो तो भगवान कौन है क्या है कोई नहीं जानते लेकिन जो भक्त भगवान के दीवाने हो रहे ऐसे भक्तों के पैर पकड़ लो जो करण इधर आ रहा वो करण इधर भी चला जाएगा इसलिए तो भगवान ने कृपा कर दी सबसे पहले उधार उस मगरगा ही कर दिया क्यूँकी जो भगवान के भक्त के पैर पकड़ रखे थे और तुरंत भगवान ने हाथी का उधार परीक्षा की चौंक है बोले प्रभु ये हाथी मगर आखिर कौन थे तो भगवानी हरि का अर्थ क्या होता है पीड़ा को हरण करने वाले तकलीफों को दूर करने वाले बाप जी ने भी रहना कहना देखो वैश्विक बड़ी कृपा जो है भगवान की हो गई जो मगर था मगर ये हुआ हाँ हाँ हा हा लोगों को मनोरंजन करना एक मरतबा ये नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों को लेकर आया देवल नाम के नाम के ऋषि नदी में कुछ ध्यान पूजन कर रहे हैं इन्होंने अपनी पत्नी को कहा नाम के गंदरव ने बाहर रहो हम तुम्हें मजा दिखाते गन्दरव पानी में गया ऋषि के पैर पकड़ लिया ऋषि को ऐसा लगा मगर ने पकड़ लिया ऋषि तोड़े-तोड़े नदी से बाहर आकर लंबी-लंबी सांस लेने लगे और ये गन्दर्व ऋषि के सामने आहा कर जोर जोर कर जो जो जो जो हंसने लगे अरे ऋषि करे मूर्ख तुझे हंसने की लगी है हम इधर बच गए बोले साफ बात सुनिए तो मगर कोई और नी मगर बेहसा अब तो ऋषि लाल किले हो गए अरे मूर्ख तुम्हारे कारण अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो मेरा तो भजन खत्म हो जाता अच्छा तो तुम्हें पैर पकड़ेगा बो के जाओ मगर भजन गव रोने लगा बोले साहब मैंने क्या किया तेरी तो पकड़ा हम ऋषि को दया आ गई बोले कहीं भी बात तो मुंह से निकली वो दोबारा नहीं आ सकती तू मगर बनेगा पैर ही पकड़ते रहेगा पैर पकड़ने में तेरा उधार हो जाएगा तो आज भगवान ने देखो ऋषि का श्राप निभागवत श्राप लिख दिया जिन जिन ऋषियों को श्राप दिया है उन्हें श्राप नहीं आशीर्वाद लगाया ऋषियों का और भगवान का जिनको दर्शन हो गया इसलिए हमारे ऋषि किसी को श्राप नहीं देते उनके क्रोध के अंदर ही उनकी कृपा होती है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे इस तरह से उनके ऊपर कृपा हो अब ये हाथी कौन है ये हाथी थे इंद्र कुमन राजा इंद्र बहुत बड़े राजा थे वैराग्य हो गया मले पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए अगस्त बाबा पर ये बोले भाई ये तपस्या होगा अपनी जगह हम भी तो तप कर रहे सम्मान नहीं दिया वो स्वत ऋषि समझ गया अच्छा अहंकारी बन गया बहुत ज्ञान आ गया हाथी की भांध बैठा गुरुजनों को देखकर नमस्कार नहीं किया तो मैं समझ करता क्यूँकी व्यास गति पर हम बैठे तो व्यास गति से उतना सही नहीं बताया तो हम व्यास गति पर भी हमेशा बताया जाता है, तो बताया है। तो अगर कोई महापुरुष आ जाए तो आप उनको नमस्कार करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना करते भेदव्यास जी हमारे अंत से थोड़ा यहाँ आ जाए ताकि हम नमस्कार के वेदव व्यास के द्वारा हम थोड़ी नमस्कार करवाते तो प्रार्थना करनी पड़ती है थोड़ी देर के लिए वेद जी जो है आपके अंतर जब गलती पर बैठते तो हम प्रचार नहीं करते वेद व्यास जी अंदर बैठ जाते आगे वेद व्यास जी के हम किसी आगे झुकाएंगे थोड़ी तो बताया जाता है हमें कि तो व्यास जी थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है जी हमारे गुरुजन है तो थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते और भी कोई ऊँच कोटी का भागवत आ जाए तो लोग तो खरीद हो जाते हैं उनको देख कर ऊँच कोटी के भागवत तो नमस्कार तो नमस्कार ही होगा इस तरह से यहाँ पर ये इंद्र भ्रमन के वो तो खड़े नहीं हुए परिणाम भी नहीं किया उसने ये थोड़ी उनका पूजन नमस्कार अगर आपने ऐसे आदरपूर्वक कर भी लिया है तो वो नमस्कार ही होगा और ये तो था अहंकारिता मैं अपने तपस्या हम भी तो तप कर रहे हैं अगस्त बापा समझ गए बोले तू हाथी की बांधी दे सक तुझे साफ देता हूँ तू तो हाथी ही बन गया अब ये रोने लगा अब महाराज अगर से जी कहा कहीं भी बात तो वापस नहीं आती तुम हाथी तो बनोगे पर एक मगर तुम्हारा पैर पकड़ेगा तो उस समय भगवान हरी अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार कर दीजिए बोलो हरी भगवान की है इस तरह से भगवान ने हरी अवतार लिया पांचवामस मनु ये भी प्रियोट महाराज के बेटा है हूँ मैं इस पर शुभरा की पत्नी वैंकुटा के तरफ ऐसी भगवान ने वेंकुट अवसार धर्म या बोलो वैंकुट भगवान की भगवान का नाम वेंट हुआ और अपनी प्रिय पत्नी के लिए भगवान ने एक धाम बनाया जिसका नाम हुआ वेंकुट धाम लेकिन मजे की बात ये है घर बनाया अपनी पत्नी के लिए और ठाकुर उनके भक्त लक्ष्मी जी की क्या मजा लेके इनको घिर मैं रहूंगा उसे पता है भगवान का स्वभाव कैसा शिवप्राण का प्रसंग है पार्वती ने महादेव से कहा भाई हमारे लिए कुछ महल मनाइए मनाया पहाड़ों में जगलों में पड़े रहते हैं तो शिवजी ने बड़ा सुंदर महल बना लिया पार्वती को कहा चलो घर में प्रवेश कर करवाली छोड़ी ब्राह्मणों को बुलवाकर वेद मंत्रों का उच्चारण होगा तभी हम उस महल में प्रवेश करेंगे ओहो ब्राह्मणों को तो बुलवाना चाहती हो बोले इस वक्त जो एक ब्राह्मण बड़े ऊंच को के वो है रावण बड़े शुद्ध वेद मंत्र पढ़ता है क्यों ना उसी को बुला लिया जाए बोले हाँ बुला लो हम हाँ महाराज बुला लिया किसी रावण को और संकल्प में रामण ने महल ही मांगना जो महल बनाया पत्नी के लिए शिवजी जी के भी है चलो नहीं नहीं नहीं पूजन करवाना लो कर ले पूजा तभी तो यहाँ शिक्षा लेना चाहिए पति की बात मान लेना चाहिएगा कि